नो नो चंदा सख्त नमना

दुआ संख्या तीन से पांच के बाद भरत सुमन सुर सुंदरी गावही मुदीति देव धु भी बजावहीं

दस्त सकल राीन तयाग् नीन तुम अति अनुराग

समिति राय सरलीना सर लीना भरवत शिष दासकीनारी पूजा मान्यता बड़ाई जन गुँछले लड़ाई

शेषामीस धन दुधन मधु परिहर अति सुंदर दीन दिन जनवासा सब सब भांति सुतासा

सिंह बरा पुर आयी अच्छी महीना प्रगत जनायी

सदसी भी बुलाईम नहीं कर न पठाई सुधि सदस्य आय जनवास

ये संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलासन गए

अब फिर स्वयं करें कि जनकपुरी है महाराज दशर बरात नगर से निकल पहुँच गए अगवानी करने वाले लोग भी भेज सामग्री साथ में लेकर के मिलने के लिए अगवानी करने के लिए पहुँचे जब बिल्कुल पास पहुँच गए तब दोनों तरफ से मिलने के लिए आगे बढ़ेंगे दौड़ करके आगे मिल करके एक दूसरे से मिलते है अब बताए उसके बाद क्या हुआ

कि जहां की सुमन अच्छा सुर सुंदरी गाय ये दोनों बराती जनती मिले बरत बड़ी प्रसन्नता की बात हुई आकाश से ऐसी लगे अक्षराए गाने लगी माने ये आनंद की सूचना हो बर सुमन पूर्व से सुर सुंदरी गाय देवताओं की सुन्दर बने अक्षराये जो गाने लगी और मुदित देव धु बजा ही और देवता लोग भी बड़ा प्रसन्न हुए और धुंडी बजाने लगे मैंने बागे बजने लगे आकाश से देवताओं

तो ये देखेंगे जहाँ ये सब देवताओं के कार्य होते चले जा रहे हैं देवता लोग अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं बजा रहे हैं, नाच रहे हैं फुल बता रहे हैं ये सब कार्य होते जाते है वो भी यहाँ पर भी उसके आगे कहते हैं बस् सकल तो राज में से आगे तो वो जन्म राष्ट्र के लोग भेंट सामग्री लेकर के गए थे उन्होंने महाराज बसंत के सामने वो सब सामग्री उनको भेंट की

जो बारात को जो कुछ भेंट किया जाता है वो समझी को भेंट करते हैं महाराज दशरथ यहाँ संधि में प्रधान हैं तो जनक जी ने अपनी संधि के लिए भेंट की थी हालांकि वो केवल उन्हीं के लिए नहीं थी सब बरातियों के लिए थी लेकिन दोनों की व्यवस्था इस प्रकार है की है उन्हीं के हाथ में दी जाती है उनका सम्मान किया जाता है तो उसके बाद फिर महाराज दशरथ उसको जहाँ जिसको बांटना होता है जिसको जान देना होता वो अपने दे देंगे तो इसलिए वर्ष सकल रात में आगे

और फिर दिन अति अनुरागे और वो भेज पूजा देने के बाद में विनम्रता की जिन्हें उनसे प्रार्थना की प्रार्थना की भाई हम जो कुछ कर सकते थे आपकी सेवा के तो लिए ले आए आप तो महाराज हैं आपको तो किसी प्रकार की कामना नहीं आवश्यकता नहीं आप स्वयं करते है हम तो आपके सम्मान के लिए सेवा के लिए जो कुछ ला सके वो आपको अर्पित किए इस प्रकार ऐसी तो विनम्रता पूर्वक तो उनसे बोले

तो प्रेम समेत राय सब लिहा महाराज दशरथ ने भी वो सब सामग्री प्रेम पूर्वक ली प्रेम पूर्वक लिए की तात्पर्य क्या है यद्यप महाराज दशरथ को इन सब की आवश्यकता नहीं थी उनके पास लेकर पहले ही चले थे लेकिन फिर भी जनक जी ने भेजी है इसलिए उनका सम्मान रखने के लिए उन्होंने आदर पूर्वक ले लिया लेने में भी देने वाले व्यक्ति का सम्मान होता देने वाला समस्या जो हमने जिसको दी और जिसने ली उसका सम्मान हुआ

लेकिन थोड़ा थो और विचार करते है तो लेने वाला अगर उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है तो देने वाले का भी सम्मान देता है अगर लेने वाला न ले रखने का नहीं चाहिए तो क्या भाव बना? है माना अपमान हो जाएगा इसलिए उसको देने वाले का भी सम्मान रखने के लिए वस्तु स्वीकार कर ली जाती इसलिए कहते हैं प्रेम समेत राह सभी हमारा दशर अपने प्रेम प्रदर्शित करने के लिए कर हमारा भी जन्मदी से बड़ा प्रेम है

इसलिए उन्होंने वो सब सामग्री स्वीकार कर ली और फिर वो सामग्री थी सबको क्या किया उन्होंने वह बच्ची बच्ची हुई और याचकों तो को बांटी गई सामग्री बच्ची जब उनके यहाँ के कर्मचारी उनके साथ में थे उनको सबको बक्षीस दी गई और जो याचक लोग वहाँ थे उनको वो भिक्षा दी गई जो जिसने जिस प्रकार से मांगा जिसकी से दी गई साथ में

सेवक नहीं है जो सेवा का कार्य कर रहे हैं सामग्री इत्यादि साथ में लेकर के चल रहे हैं और व्यवस्थाएं सबसे लोग कर रहे हैं तो उन सेवकों को नारा दर्शक इस प्रकार से ये है जो बस में आते हैं बसते रहते हैं दूसरे ये साथ में भिक्षुक भी चलते हैं अयोध्या से भिक्षुक भी साथ में आए और जनकपुर में भी भिक्षुक लोग ये लोग रहते हैं इनको ये समय समय पर इनको

धन वस्त्र आभूषण आदि इन सब को बांटते रहते हैं तो शिक्षुकों को मिलते रहते हैं और ये कब तक रहेंगे जब तक भगवान श्री राम जी राज सिंहासन पर नहीं बैठते जहाँ वो राज सिंहासन आरोप बैठे तो भगवान राम ने कहा कि ये तो बड़ी खराब बात है शिक्षुक नहीं मिलती तो उन्होंने क्या कर दिया ऐसी व्यवस्था कर दिया जातक सफल अजातक

ये भगवान राम की व्यवस्था थी राम राज्य की अपनी महिमा है उसकी विशेष बातें वहाँ कही गई वहाँ दोस्त कहते राम राज्य में चोर छोर की तो कोई बात नहीं चाकों घाटों की तो कोई बात नहीं भिक्षा मांगने वाले भी कोई बच्चे नहीं भिक्षा कितना भगवान राम ने व्यवस्था कर दी कभी कहीं किसी व्यक्ति को कोई कमी नहीं मिलेगी सब संतुष्ट प्रस्तुत हो जाए ये राम राज्य जो है आध्यात्मिक राज्य से भौतिक जीवन की बात दूसरी है आध्यात्मिक जीवन की बात दूसरी है

इसलिए इन जो दोनों प्रकार के जो जीवन है इनका साथ साथ चित्र हमारे बुद्धि के सामने मन के सामने हो तो फिर तो हम आध्यात्मिक मूल्यों की तरफ अग्रसर हो उसे प्राप्त करने की कोशिश करें नहीं तो आध्यात्मिक मूल्यों के सामने भौतिकता अपना खुरखाव करी रहती है और उसके सामने व्यक्ति जो है उससे बचना मुश्किल पड़ जाता है

तो भय बदना और पर पूजा मान्यता बढ़ाई और जनवासी कहीं चले लगाई वो जो अगवानी करने वाले आए थे उन लोगों ने महाराज दशरथ की पूजा की सम्मान किया महिला उनकी गान किए और बड़े आदर पूर्वक से उनको ठहराने के लिए जनवासी को अब महाराज दशरथ उस रास्ते जनकपुर का रास्ता नहीं था वहां तो कुछ लेकिन अब जनकपुर में प्रवेश करते हुए उनको कहाँ ठहरना है

ये तो जनराशि वाले ही बताएंगे वही वही कि वहाँ से जनपुर वाले इसलिए जो अगवानी करने के लिए आए थे वो से बरात को ले चलते हैं और उसे कहते हैं आप इधर तक इधर चलिए और मार्ग बताने के लिए व्यवस्था क्या है महाराज के लिए तो आगे देखिए कहते हैं कि देखो जिधर जिस रास्ते से उनको ले जाना था उस रास्ते पर कामे बिछा बसंत विषेत्र कामड़े पर ही और जिधर ले जाना है उधर कामड़े बिछा

बसन विचित्र मैंने वस्त्रों के तरह तरह के बस्त्रों के तरह तरह के पांगड़े बिछाते हैं आगे आगे भी छाते जाते हैं और कोई सकरा पांगा नहीं बिछाया जाता एक ही बेटी लाइन लगा करके चले चौंड़ी सड़क पट्टी बिछाई गयी जिसके ऊपर बराती लोग चलते चले जा रहे हैं ये भी हुआ की अब वहाँ पर हाथी घोड़े वगैरह रोके गयी पैदल होकर के बराती लोग भी

पावड़े के ऊपर ऐसी पैदल पैदल होते हुए जनलासंतर पावड़े ही और देव धन धन मधुरे हरे ही पावड़े भी इतने तो कीमती थे दिखाए गए थे जिनके ऊपर सब लोग बराती जा रहे हैं कि धनक धनक भी कुबेर कुबेर वो कुबेर ने भी जब देखा अरे इनके हाथ पावड़े भी मूल्यवान दिखाए जाते है तब उसने कहा हमारे साथ में कुछ

कुेर भी अज्ञान जो है उसका अभिमान शुरू हो गया कुबेर समझता था कि सारी सम्पत्ति को मेरे पास मेरे समान धनवान कोई नहीं है ऐसा करके उसको तो अपने धन का निर्माण था लेकिन जब उसने देखा कि इतने मूल्यवान पांगे जा रहे लोगों के लिए इतने इतने गिनती बिछाए जा रहे हैं तो उसे कुबेर का भी अभिर्माण ठंडा पड़ गया यहाँ पर यहां ये भी दिखा दिया कि धन के साथ में लोगों को मध भी होता है

जैसे कुबेर को तो दिखा दिया ये एक व्यवस्था तो चलती है तुलसीदास जी के उनके ध्यान में एक बात उस प्रकार ऐसी है भगवान का प्रेम जब तक न उत्पन्न हो तब तक मद उतरता नहीं है धन का मद बना रहता है धन का मद ज्ञान का मद जल का मद ये कई प्रकार के है ये सब मध्य को बने ही रहते हैं

राज्य मद एक जगह कहते हैं कि तो देखो भरत जी की बात आई जब भरत जी जा रहे थे चित्रपूट भगवान राम से मिलने के लिए तो लक्ष्मण जी को तो जो है वो धूल ऊल देख करके कुछ भावना के मन में आ गई तो भरत को आक्रमण करने आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा मालूम होता है कि भरत को राज्य प्राप्त करके मध हो जाए

भगवान राम समझाते लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भरकई हो राजमदी हरिहर पद साबू की कांगी स्वीकरण सुंदर दिन का अरे भरत को राजमद नहीं हो सकता लक्ष्मण कल्पना ही करना बेकार भरकई हो राजमदी हरिहर पद का वो जी महेश का भी पद उनको प्राप्त हो जाए तुमको भी अभिमान उसका नहीं हो सकता क्या की कबहू की कांजी स्वीकरण खीर सुंदर दिन उदाहरण ली

देखो जैसे समुद्र दूध का समुद्र हो और उसमें कोई एक बूंद भर छी चीज डाल दे जैसे दही बनाने के लिए डाल दिया जाता है छत्ती चीज डाली जाती है तो दही बन जाता है ऐसे दही समुद्र का दूध के समुद्र को दही बनाने के लिए कोई छत्तीस बूंद भर में बड़ा समुद्र इसके माने की भरत जी को जो परमात्मा का प्रेम और भक्ति प्राप्त है वो क्षीर समुद्र के समान है और, और उसमें

तीनों लोगों के राज्य ब्रह्मा की संपत्ति या राज या पद वो सब उसमें एक गुण के समान है उससे ज्यादा नहीं है तो ऐसी छोटी चीज के लिए कोई जब बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो जाती है छोटी चीज के लिए मद नहीं होता कुबेर को कोई भक्ति कोई ज्ञान ऐसा कुबेर को प्राप्त नहीं है इसलिए उस विचारे को अपने घर का ही मद है लेकिन भक्ति और ज्ञान जहाँ लोगों के हृदय में जागृत हुई तो इतनी विशालता उसमें है जितना उसमें आनंद है उसकी इतनी महिमा है

तो उसके सामने संसार की कोई भी संपत्ति कोई भी वैभव कुछ उसको मिले हुई दिखाई देता है सब कुछ है वेदांत के जानने वाले लोग जानते ही होंगे जिसको तो ये दिखाई दे पर ब्रह्म परमात्मा और बाकी सब माया जल ये सब जितना भी जगत है इसमें तो कितनी भी संपत्ति कितना भी वैभव हो लेकिन सब माया न जादूगरों को जैसा है सख्ठा प्रतीत मात्र स्वप्न मात्र उसको प्राप्त करके कोई क्या विधान करेगा

इसलिए तो अभिमान उसका रही नहीं जाता कहते अति सुंदर दिन है जनवासा फिर उन्होंने जो वो ठहरने के लिए सबके लिए बहुत सुंदर जन्मवासा दिया अति सुंदर क्या हो गया इसके मानो अभी तक तो ठहरने के लिए जगह जगह स्थान दिए गए थे जहाँ चली आ रही थी रास्ते में ठहरने के लिए इंतजाम दिया सब सुविधाएं खाने की वस्तुओं की जो जो मानता था उसको मिल जाती थी ये सब वहाँ पर भी था

लेकिन अब जब जन्मवाशय में आए तो वहाँ से भी ज्यादा सुंदर व्यवस्था है यहाँ की जन्माशय में तो जाहु व्यवस्था होगी रास्ते में किसी व्यवस्था की जाएगी इसलिए यहाँ को जन्मवाशय बहुत सुंदर है और सबके ठहरने के लिए बड़ी व्यवस्था की गयी और जहाँ सब जहां सब चाहू सब वहाँ को सुपाता और जो लोग जन बराती लोग जरा थे वो जहाँ जनवाशय में फेरे उनको सबको सुपाता था सुपास समय सारी सुविधा की सामग्री सब लिखा स्थान उनको उपलब्ध थी

लेने के लिए स्थान बैठने के लिए भी स्थान नहाने के लिए भी स्थान पानी के लिए व्यवस्था बस्तर की व्यवस्था, व्यवस्था की व्यवस्था तो ये सब वहाँ उपलब्ध मानी हमको जनमासे में जो बराती लोग आए उनको कहीं कोई अभाव नहीं लगे सब कुछ उपलब्ध हो जाए मिला ऐसी तो जन्माशा हो गया अब एक घटना और घटी है वो बताते हैं तुलसीदास तो जी क्या कहते हैं

कहते तो तो ये तो हर किसी को दिखाई नहीं दिया लेकिन तुलसी क्या हो रहा है कहते हैं कि आई, सीताजी ने समझा तो तो फिर अपनी महिमा भी तो दिखाई सीताजी ने क्या महिमा दिखाई वहाँ पर कहते हैं हृदय सुंदर सब शुद्ध बुलाई सीताजी ने जैसे अपने हृदय में

स्मरण किया तो सब्जिया सबाद सीता आदेश दिया, दिया। महाराज सरकार सेवा में पहुंचे उनको कहीं किसी प्रकार की कमी की न लगे सब जहाँ कहीं कमी हो सबको पूरा करे जनक जी ने तो अपनी तरफ से जन्माशा दिया था सारी व्यवस्था सारी सुख सुविधा जो सब कारण जुटाई जुटा थे लेकिन उसके बाद सीता जी की झुकी हुई

भी वहाँ पहुंची उन्होंने भी अपना इंतजाम वहाँ किया वो गयी कपड़े गयी कहते हैं की श्री सदस्य आय शु अतन सब सुधिया जो है सी आयल में सीता जी की आज्ञाओं को सुन करके गई जहाँ जनवास, जहाँ जनवाता था वहाँ वो पहुंची महाराज दशक की सेवा के लिए और जब वहाँ पहुँची तो लिये संपदा सकल सुख साथ में सब सम्पत्ति लेकर के गई और सब सुख के साथन लेकर के साथ में गयी

और सुरपुर भोग विलास स्वर्ग लोग के जैसे भोग विलास जो सामग्रिया सर्व में प्राप्त होती है वो भी सब साथ लेकर के सिद्धिया वहां पहुंची जहाँ महाराज दशरथे आप थोड़ा सा कुछ तो जनकपुर वासियों को दिखाई दिया ब्राह्मियों को दिखाई दिया और कुछ तुलसी को आगे दिखाई दिया कि सीता जी ने किस प्रकार की सिद्धियों को बुलाया वहां भेजा गया अब उसके बाद और देखिए

जो तुलसी रात कहना चाहते सा हैं सांकेतिक भाषा में वो ये कि भगवान राम जनप्री में आये तो भगवान राम ने भी अपनी महिमा दिखाई जब भगवान राम ने अपनी महिमा दिखाई तो अभी तक तो सीता जी शांत रही लेकिन उन्होंने देखा कि अब हमारी जरूरत है तो अब जी ने भी अपनी महिमा दिखाई भगवान राम की महिमा ये थी कि उन्होंने शंकर जी का धंस तोड़ दिया जो किसी के तोड़े नहीं टूटा वो तोड़ दिया

ये भगवान राम की महिमा थी ये तो भौतिक रूप से हुआ एक धनुष था और वो भगवान राम ने उठाया और तोड़ दिया लेकिन उसका जब वर्णन करते हैं तो जी तब तो वहाँ बार बार धनुष के साथ में मोह शब्द का वर्णन उपयोग करते हैं तुलसीदास तो जी इसके माने भगवान राम ने मोह नष्ट कर दिया धनुष टूटना क्या है मोह का भंग करना है माने परमात्मा का काम क्या है व्यक्ति के अज्ञान को मोह को भ्रम को नष्ट कर दिया

यही भगवान की महिमा है यदि कोई भगवान का ज्ञान प्राप्त करे भक्ति करे उनकी उपासना करे और उसके फलस्वरूप अगर उसका मोह दूर हो जाए तो समझो कि भगवान ने अपनी महिमा दिखाई भगवान का सबसे बड़ा काम यही है कि वो तो भक्त के मोह को नष्ट कर ले। दे। लेकिन सीता जी की सबसे बड़ी महिमा क्या है उनकी महिमा यह है

कि उनके भक्तों को किसी वस्तु की संसारी वस्तुओं की कोई कमी न लगे अभाव कोई न लगे समस्त अभाव को दूर कर देना सीता जी का है। तो वहां पर जनवास कितने लोग आए, तो जो चाहे जिस प्रकार की वस्तु की आवश्यकता हो वो सब सिद्धियां उनको तुरंत हाथ में भी उनके सामने खड़ी हुई है और सिद्धियां तो मने ऐसे नहीं की सिद्धियां एक दो चार हाथ बसें

अरे वहां जितने बराती हैं सब सामग्री लिए सब सबके पास खड़े हुए हैं जब जो जो मांगे उसको तो सब देने को तैयार उपलब्ध लग जाए इस प्रकार की सुविधाएं तो इसीलिए बहुत लोग संसार में जो भौतिक समृद्ध चाहते हैं सुख सुविधा चाहते हैं संसारी वस्तुएं चाहते हैं परिवार चाहते हैं धन चाहते हैं भैया चाहते हैं सुख साधन जो भी चाहते हैं वे लोग देवी जी की उपासना करते हैं

जानते हैं कि देवी जी की कृपा से ये सब प्राप्त हो जाए देवी जी मन सीता वही देवी जी जो वो हो माया की शक्ति परमात्मा की शक्ति है माया नहीं है और सारा जगत उनके बनाया हुआ है सबके अभिषात्री देवी हैं, संसार में सब लोगों की जहाँ कहीं जो कि सामग्री है वो सब वो अपने भक्तों को उपलब्ध करा सकते हैं इसलिए लोग उनकी कामना करते हैं पूजा करते हैं जब व्यक्ति को ये होता है जब मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए

तो फिर वो सीता जी से प्रार्थना करता है कि हे माँ अब हमको भगवान श्री राम जी से मिला दी तब अम्ब अवसर आओ मेरी और तो कर्म कथा चलाओ अब देवी जी से प्रार्थना हो रहे सीताजी से कि भगवान राम से कभी हमारी भी कर्म कथा सुना देना हम हमारी भी पहुँच उनके पास हो जाए अब सीताजी ने फिर उनको

ऐसे भक्तों को वो भगवान राम के पास जाने देते भगवान राम की सर्वपासना पूजा करने वाले व्यक्ति प्रमुख हो जाते हैं इस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का आध्यात्मिक जीवन की जितनी रूपरेखा है वो सब दो भागों में बांट दी गई एक अभ्योदय और दूसरा मिश्रयश अभ्योदय और मिश्रयश अभ्योदय की प्राप्ति सीता जी से

निश्रेयस की प्राप्ति भगवान राम से जो व्यक्ति अभ्यो सीताजी भी भगवान के रूप हैं और भगवान भी परम परमात्मा ही है लेकिन सीता जी के जो है वो संसार के उपाधि के साथ में जगत है तीनों लोक है यहाँ की संपत्ति है उसके साथ में सीता जी कोई लोग इस प्रकार से जो चाहते हैं अगर परमात्मा भी व्यक्तियों को भौतिक समृद्धि प्रदान करता है

तो वो अपनी माया शक्ति के द्वारा ही वो सब उपलब्ध करा देता है तो भगवान राम की कृपा हो तो सीता जी सब कुछ उपलब्ध करा दे या सीता जी की उपासना करो तो सीता जी सब उपलब्ध करा दे तो इस प्रकार से अब अभ्युदय प्राप्त कराने वाली पहले अभ्युदय की बात और फिर उसके बाद निश्रेय ने मुक्ति उसके लिए सीता जी जो भगवान राम के पास जाने देती है उनको पहुँचा देती है भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है निश्रेय प्राप्त हो जाती है

अब ये कोई है कि दोनों साथ साथ नहीं रह सकते ऐसा नहीं अगर सीता जी और भगवान राम साथ साथ रह सकते हैं तो अभ्योदय और निश्लेष भी साथ साथ रह सकते हैं। लेकिन अभ्योदय में किसी व्यक्ति की आसक्ति हो और परमात्मा में भक्ति हो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते देखो जहाँ विदेक करके देखे कहा क्या क्या संभव क्या संभव नहीं है तो देखेंगे

कि संसार के विषयों में प्रीति हो और परमात्मा में भी भक्ति हो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते लेकिन यदि कोई परमात्मा का भक्त है ज्ञानी है मुक्त है तो ऐसे व्यक्ति के पास अब भी हो सकता है अब की सामग्री वो सब उसके पास हो सकती है यहाँ तक कि राज्य भी हो सकता है उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति भी हो सकती है बहुत सेवक की त्यारी बहुत बड़ा परिवार ये सब भी उसके साथ हो सकता है

उसके सब होने से उसकी भक्ति में या ज्ञान में कमी नहीं आती उसके ज्ञान में भक्ति में कमी तब आती है जब उनको सब आ सकती है तो तात्पर्य क्या है कहा बात समझने की बात मुख्य क्या है ये ध्यान देने की है नहीं तो ऐसा लगता है कि अगर भगवान की भक्ति है तो फिर व्यक्ति को धन सम्पत्ति उसके पास रह नहीं सकता संपत्ति रहना धन रहना

ये रहने से न रहने से कोई प्रयोजन नहीं प्रयोजन तो मानसिक दशा है कि उसमें की उसमें व्यक्ति की प्रीति कितनी अब कोई कहेगा कि, कि, कि किसी के पास ये होगा तो उसकी प्रीत जरूर होगी तो ये तो उसका अपना बुरा है क्यूँकी उसको ये ऐसा नहीं बना कि सामग्री उसके, उसके, उसके पास हो संसार के भोग पदार्थ उसके पास हो लेकिन उसमें उसकी प्रीति न हो ऐसा करके अभी उसने देखा नहीं इसलिए वो कह देगा ऐसा संभव नहीं किसी के साथ नहीं

क्योंकि हमारे साथ संभव नहीं इसलिए किसी के साथ संभव नहीं लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं मानते ऋषि उन्दियों का ये कहना है कि बहुत संपत्ति भी हो सकती है एक से शुद्धियां आपने यहाँ देखी जो सीता जी ने भेज दी जनवाते में महाराज दशरथ की सेवा करने के लिए रामचरित मानस में ये सिद्धियां ये सीते के पास छोड़ें देखते हैं कि भरद्वाज ऋषि के पास लेंगे

जब भरत भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तब प्रयागराज में भरदाजी के आश्रम में पहुंच

माँ थी, माताएं भी मंत्री भी गुरु भी सब वहाँ पर इकट्ठे तमाम तो अब उनको भरतवाजी को लगा भाई इनका जीत की सबकी सेवा होनी चाहिए जिस राजा की सेवा हो तो भरतवाजी बुलाएं और कहा कि उनकी भरत की सेवा भरत की सेवा करने के लिए आप लोग जाइए तो उन्होंने तो नए से उनको सबको बड़े बड़े भवन बनाने पड़े युद्ध सिद्धियों को इनको सब अयोध्या वासियों को ठहरने के लिए

भवन बनाकर के तैयार किए नौकर इकट्ठे किए गए सामग्री सब भवनों में लेटने बैठने के लिए कलंग कुर्सियाँ ये सब तैयार किए गए सकते, <coughs> उनके सबके लिए स्नान आदि के लिए दलित आदि के लिए वो सारी व्यवस्था को रुद्ध सुद्धियों के सब <coughs> तो अब ये देखो कि ये जो भगत है जो भगवान के भक्त है ऋषि है ये रुद्ध सुद्धियों को अपने लिए प्रेर नहीं करते

उनको नहीं के पास थी वो पहले ही से अपने लिए उन सबको अगर भौतिक सामग्री में उनको प्रेम होता <coughs> भौतिक सुखों में सिद्धियां उनको, होता। उनको थी उनसे कहते थे भाई <coughs> हम तो ऐसे साधारे में नहीं रहेंगे हमारे लिए तो बड़ा महल बनाओ नौकर लाओ चाकर लाओ तो बड़ी उसने सब में रहते लेकिन वो सब उनकी टीक नहीं

इस प्रकार से नहीं देते लेकिन जब भरत जी आते हैं तो उनके लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं इसलिए एक बात जो ध्यान देने की यहाँ पर है वो मुख्य रूप से ये है कि भरतवाद जी, जी जो हैं, वो तो उन उनकी सेवा स्वीकार करते ही नहीं है केवल राजाओं के लिए अतिथियों के लिए उसका उपयोग करते है लेकिन भरत जी ने भी हृदय सिद्धियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा स्वीकार नहीं की

उन्होंने क्या किया कहा कि रात एक ने लेकिन सिद्धियों के द्वारा जो भी धन संपत्ति वैभव इत्यादि इकट्ठा कर दिया गया सुख सुविधा की जितनी सामग्री इकट्ठी कर दी गई उसके बीच में भरत जी निष्प्रय होकर के बिना किसी कामना के उसके बीच में किसी प्रकार से रात काटी सवेरा हुआ की भाग

तो त्पर्य क्या है इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करें कि संपत्ति की आवश्यकता संसारी वैभव की आवश्यकता कहाँ तक है उसका मूल्य कहाँ तक है उसकी सीमाएं क्या हैं उसके साथ आसक्ति होने में क्या दोष है अनासक्ति रहने में उसमें क्या उसकी स्थिति बनती है और फिर परमात्मा की प्राप्ति और मुक्ति ये सब अपने स्थान पर सब है

प्राप्त सभी है अपने अपने स्थान पर अपने अपने समय सबका उपयोग है इसलिए जैसे हुआ वर्णों का गुबर विमल है जो दायक फल चार जो चारो फल रहने वाला इसके माना ये नहीं है की चारो फल अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गए तो अब मुक्ति के साथ साथ उसको अगर धर्म अर्थ और काम प्राप्त हो जाएंगे

तो वो संकट में पड़ जाएगा ऐसा जा नहीं अगर मुक्ति जिसे प्राप्त है उस तो स्थल तक जो पत्थर पहुंच तो गया है तो भोग सामग्री उसको उपलब्ध हो तो अनासक्त भाव से उसके बीच में रहे निष्प्रय होकर के रहे दूसरी बात ये कि व्यक्ति क्रम क्रम से प्राप्त करता है अगर कोई अध्यात्म के क्षेत्र में आया तो धर्म छोड़ करके भोगों की प्राप्ति की सामना नहीं करता नहीं तो वो तो हो जाता है अधर्म

धर्म को छोड़ करके अधर्म के, के द्वारा संपत्ति प्राप्त की जा सकती है हमारे विषय मनो ने संतों ने कहा है कि संपत्ति को अधर्म से भी प्राप्त हो सकती है धर्म से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन अधर्म से प्राप्त हुई जो सम्पत्ति होगी वो व्यक्ति को दुख देगी धर्म से प्राप्त हुई जो सम्पत्ति होगी वो व्यक्ति को सुख देगी कौन सुख देगी भौतिक सुख देगी इसी लेकिन वही सम्पत्ति अगर अधर्म से प्राप्त हुई होगी तो वो व्यक्ति समझेगा की संपत्ति आ गई इसलिए हम सुखी ने

लेकिन वही संपत्ति उसको दुख देती है अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो दुनिया में कोई अन्याय और प्राप्त कर्मी के द्वारा संपत्ति बटोरने की इच्छा न कर उसको समझ में आ जाए कि कितनी मूर्खता का काम है अन्याय के द्वारा धन संपत्ति इकट्ठा करना वो तो माने अपने हिंदुत्व के बीच बोना आगे दुख ही दुख, दुख होगा लेकिन यदि धर्म के द्वारा उसको प्राप्त हो गई ये सम्पत्ति तो सुख तो देख

और सुख को भोग करके कोई व्यक्ति देख ले तो ये कैसे आएगी धर्म के द्वारा आएगी और ये धर्म भी व्यक्ति को के धर्म के मार्ग पर चले वो भी अगर कोई व्यक्ति तो अध्यात्म मार्ग की महिमा को समझे उस मार्ग पर चले तो भगवान की प्रार्थना करे उनकी पूजन करे उनका स्मरण करे तो धर्म के मार्ग प्रतिकारक होगा और फिर उसको भी प्राप्त होगी भौतिक सुख भी प्राप्त होगी

अर्थ प्राप्त होगा लेकिन इसको सबके प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति को एकदम समझ में आ जाएगा किएगी है। है। की की तो अब क्या होगा वो परमात्मा कैसे प्राप्त हो गया उसी विधान से उसी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए परमात्मा की प्राप्ति होगी तो उस परमात्मा की कृपा से यहाँ से लेकर के आगे तक की जितनी सफलता है उसमें सब में परमात्मा सहायता लेकिन जब व्यक्ति अधर्म को छोड़ करके धर्म की तरफ हो गया

तो उसकी पीठ परमात्मा की तरफ हो गई। यहाँ से जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति उसका मुख परमात्मा की तरफ लेकिन अधर्म में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती बल्कि उसका विनाश ही होता जाएगा बुद्धि नष्ट होती जाएगी पतन बोटा चला जाएगा ये स्थिति होगी इसलिए इनके सबके साथ में व्यवस्था किस प्रकार की है

उसे थोड़ा सूक्ष्म से समझने की कोशिश करना चाहिए ऊपरी उपरी बातों से नहीं उपरी उपरी बातों से देखेंगे तो बस वही समझ में कि ये यह एक साथ कैसे हो सकते हैं, की व्यक्ति को ये सब भोग सामग्री भी इतनी सब प्राप्त हो गयी प्रदेशियाँ भी प्राप्त हो गई, और सब पाउंडे भी पढ़े और जहाँ भी जनवास गए भोग सामग्री भी सब है लेकिन आप देखेंगे उसी भोग सामग्री के बीच में

सिद्धियों को जो उपलब्ध करा दी गई उसी के बीच में महाराज बशरत भी है अयोध्या भाषी भी है और उसी के बीच में भगवान राम भी हैं, उसी के बीच में भगवान देश जी भी है लक्ष्मण जी भी हैं सबको भी है वही और एक बात और भी कि ये भगवान को बुरा नहीं लगा जब सीताली प्रकार से भोत सामग्री विद्धि सिद्धियों की भेज दी तो भगवान को अच्छा ही लगा वो भी एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने के

जब व्यवस्था भी हमने बताई उसमें आगे निज निज बात बेचा बराती को भाती। को नहीं जाना सकल जनक करो जानी।

सुन दुर्भाई जय नांदी सक चन कई न सत गुरुपाणी विशुदर्शन लालच नमा दुष्का मित्र विमय बलिदेशी

तो संतोष दिशे अम्बक जल छाये चले जहाँ दशरथ जनबास नम सरोवर कचोट आसे

तब लोग जगज मुन आगत सुखन समेत हरसुख सिंध नाम चंद्री हवन सुख राम ती गयी गय

दीजी दीजी दीजी को बराती, बराती लोग आए थे उनको सबको दिखा दिया गया ये यथायोग उनके सबको ठहरने के लिए जगह दिखा दी है सब बरातियों ने जब देखा तो हमको यहाँ ठहरना और प्रसन्न हो गए उन्होंने देखा जो देवताओं को जो सुख प्राप्त है वो हमारे निवास स्थान पर उपलब्ध है बस वो वहाँ पर ठहर गए सब सब वस्तु सब वहाँ पर ठहरने के स्थान में यथायोग प्राप्त है तो सब बराती लोग तो प्रसन्न हो गए विरोव है जो पशु को नहीं जाना

भेद के माने हैं रहस्य है। विभव भेद मान विभव का जो रहस्य था तो वो नहीं जाना ये कोई तो ज्ञान नहीं पाया बराती वगैरह में प्रबंध करने वाले जो लोग कर्मचारी लगे हुए थे वो भी इस बात को तो कोई जानने नहीं पाए की सीताजी ने क्या व्यवस्था की है सकल जनकाना चंदो बराती लोग जब कहते हैं

भी है। गए हैं और देखने के लिए बढ़िया फल भी खड़ा हुआ है ऐसे बढ़िया गड्ढे भी खड़े हुए हैं ऐसे बढ़िया पर्ले भी लगे हुए हैं जैसे कर्मचारी भी इस प्रकार खड़े हुए हैं देखा डेदी बाथरूम में गए तो देखा बाहर जैसे देखो सामने भी रखा हुआ है तेल भी रखा हुआ है सब्जिया भी लगी हुई है तो सारे रखा गया जी ने भाई हर बात का ध्यान रखा हुआ है हर चीज उपलब्ध

तो जी का तो प्रशंसा करते हैं उनको क्या पता कि की सीता जी का भी कोई प्रबंध है हो सकते तीन बातें है एक है परमात्मा है फिर माया है फिर सारा जगत है जगत जो हो क्या जानता है संसारी लोग संसार की बातों को जानते हैं वो नहीं उनके ऊपर माया शक्ति उनसे गंभीर है राष्ट्रमयी है

वो क्या कर रही है ये हम सब साधारण लोगों को पता नहीं है उसका हास्य जी नहीं जानता है कि माया की लीला क्या चल रही है लेकिन माया का जो स्वामी परमात्मा है उसे मालूम है कि माया क्या कर रही है तीन अलग अलग ग्रह है एक ग्रह का परमात्मा उसके अधीन रहने वाली माया वो भी बड़ी सत्यसाधी है उसके लिए बड़े हस्यात्मक कार्य है और उसके बाद फिर तो जी

परमात्मा को तो माया की सब बात मालूम है माया को सब जीवों की गति का मालूम है लेकिन जीवों को अपने ऊपर वालों का पता नहीं न माया का पता न परमात्मा का पता इसलिए यहाँ पे तो जितने बराती लोग छात्र खड़े हुए आए हुए हैं, उनको ये पता नहीं कि सीता जी की में कुछ व्यवस्था है और उसके सीताजी की व्यवस्था सीताजी ने ऐसे क्यों की है अगर मालूम भी उनको हो की सीताजी की व्यवस्था है तो उनको ये पता नहीं की सीताजी ने ऐसी क्यों की है

बाकी के सीता जी को भगवान राम की सेवा करना चाहते हैं उन्हें कुछ न कुछ भगवान की सेवा करनी हो? तो भगवान राम की सेवा क्या करें तो इसलिए देखा कि भगवान राम जो हो, उनकी सेवा के लिए अगर दशरथ जी की सेवा हो जाती है तो भगवान राम प्रसन्न हो जाए तो सीता जी को यह मालूम है कि भगवान राम कैसे प्रसन्न है उनकी प्रसन्नता महाराज दशरथ की प्रसन्नता से इसलिए महाराज दशरथ की सेवा के लिए वो सब्जी जी

तो देखो किस प्रकार के व्यवस्था किस प्रकार के सूक्ष्म है इसको भी में धारण करना चाहिए इस रहस्य को जो शास्त्र का है वो समझे बिना का जो आनंद है ऊपरी उपरी बातों से जो फिर तो तो उपरी बातों दे देखते रहेंगे तो संगत नहीं बैठेगी और संशय बने रहेंगे शास्त्र का आनंद कब है जो संशय न हो रहस्य जो कुछ है अंतर राहत

वो व्यक्ति को प्रगट हो वो आनंद बन जाते हैं आनंद को के ग तो भगवान श्री राम जी क्या हुआ की हर से हृदय हेतु पंचाने भगवान राम अपने हृदय में प्रसन्न भगवान राम ने किसी से कहा नहीं

है उनके साथ में विश्वान है तो विश्वनिपुर से भी भगवान राम ने नहीं कहा कि तो देखो सीता जी ने सब व्यवस्था की है वहाँ पर बताते उनको नहीं बताते लक्ष्मण जी से बताते लक्ष्मण जी देखा सीता जी का इंतजाम उनको भी नहीं बताते वो सब हर्षे हृदय अपने हृदय में प्रसन्न हुए अच्छा तो लगा भगवान राम को लेकिन मन नहीं प्रसन्न हुए वो तो हेतु पहचानी मन प्रेम पहचानी हेतु की माने प्रेम

तुलसीदास जी जगह जगह हित जो है प्रेम देख करके सीता जी का प्रेम देखकर करके उनको अच्छा लगा हित जो कारण भी है कई कई कहीं कारण भी अर्थ ले लिया तो इसका ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं कि जो समय व्यवस्था जनकपुर वहाँ जनवास में थी उसका कारण सीताजी और उनकी सिद्धियां थी उनको देख करके भगवान राम प्रसन्न न प्रेम लगाओ कारण लगा ले तो अर्थ लग लेकिन तुलसीदास जी जहाँ जहाँ हित शब्द का प्रयोग किया है

प्रेम के अक्स में किया उसी अपने में तो ये कहेंगे कि सीता जी के प्रेम को देख करके भगवान राम प्रसन्न और कितु आगमन सुमित दो भाई और फिर ये भी उनको मालूम हुआ कि महाराज दशर आ गए हैं बराती सब आ गए हैं गंगा सुबह ठहराए जा रहे हैं इस सब बात भगवान को सूचना मिली प्रभु आगमन सुमित दो भाई भगवान राम ने सुना लक्ष्मण ने भी सुना हृदय में आनंद अनायी

तो उनके हृदय में आनंद आ गया कि भगवान पिताजी आ गए महाराज दशरथ आ गए उनके आने का आनंद सुख हुआ भगवान राम को भारत के जाने का भी सुख हुआ और कहते हैं ये सब, सब, सब भगवान की लीला है भगवान आप सब दिखा रहे हैं कि तो देखो कि एक शिष्य को एक पुत्र को कैसे व्यवहार करना चाहिए उसका धर्म है इस जी गुरु है

भगवान राम और लक्ष्मण शिष्य है शिष्य का धर्म क्या है वो नाटक करके दिखा रहे हैं। धर्म है शिष्य का महाराज तो पिता है और भगवान राम और लक्ष्मण पुत्र हैं, तो इस समय भगवान राम दिखा रहे हैं कि पिता के पुत्र पुत्र का क्या धर्म है और जहाँ दोनों सामने हो एक और गुरु हो और दूसरी ओर पिता हो तो उस समय निर्णय क्या करना चाहिए

किसको तो महत्व तो देना चाहिए ये भी शास्त्र बताता रहता है अन्य प्रिय सिद्धांत के रूप में श्लोक मिलेंगे कहीं संस्कृत का साहित्य पढ़े तो मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में परिजबल की स्मृति इनमें स्मृति ग्रंथों में देखेंगे तो यही सब सिद्धांत के रूप में बातें लिखी मिलेगी और यहाँ ऋषि को भगवान राम जो है वो करके दिखा रहे हैं उसी सिद्धांत का कर पालन करके दिखा रहे हैं तो भगवान राम क्या करते हैं समय ये देखिए उनका नाटक क्या चलता है क्या शिक्षा देना चाहते है

कि तो आज दो भाई दोनों भाईयों ने जो महाराज दशरथ दस ऐसी आगमन सुना तो हृदय नाथ आनंद समायी तो बहुत पसंद है एक बात तो ये है, दूसरे के सकते गुरुपानी। अब उनके मन में आया की महाराज दशो आगे किता आगे है इसलिए उनके पास जाना चाहिए और उनको भी प्रणाम करना चाहिए उनसे मिलना चाहिए। तो उनको लेकिन विश्व जी से भगवान राम बोलते नहीं

ये नहीं कहते हैं कि आप पिता आ गए अब तो हम उनके पास जाएंगे है? अगर इस प्रकार से बोलते हैं तो देखो अगर, अगर जो लोग थोड़ा के होंगे तो समझेंगे कि विश्वामित्र को भी लगता है, है? इसलिए वो ये से नहीं कहते कि पिता आ गए इसलिए हम जाएंगे तो संकोच लगता है ऐसा लगता है की गुरु की अवहिलना होगी अवमानना होगी इसलिए बोलते नही मैं सकती गुरु पा

और कुछ दर्शन लालच मन में ही लेकिन भगवान पिता आए हैं तो उनका दर्शन का लालच मन में है ही है तो इस प्रकार की दो बातें आती रहती हैं। के सामने तो शास्त्र बताता रहता है कि ऐसे समय सावधान होकर कि निर्णय कैसे करना चाहिए पिता का आगमन हुआ तो उनके पास जाने की इच्छा मन में हुई प्रसन्नता भी हुई जाना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं है कि की विश्व से बिना पूछे भाग करे पिता के पास ऐसे नहीं और ये भी नहीं

अब तो हम जा रहे हैं पिताजी के पास ऐसे भी नहीं बोलते अब यहाँ तक के उनसे स्वीकृत नाम के जाना चाहिए कि अगर आपकी आज्ञा हो तो अब हम पिताजी आ गए हैं उनके पास मिले उनके पास उनको भी प्रणाम करने तो भी नहीं कहते तो हैं क्या होता है आज विश्वामित्र दिनय भर देखी तब तो विश्वामित्र ने देखा की अरे ये तो भरे विनम्र तो इससे मैंने विनम्रता का रूप यह

एक विनम्रता जैसे कहते हैं ने? उसका एक दिखा दिया व्यवहार आचरण होता है तो इसे कहते हैं। और विश्वास ने भी देखी मैंने देखी माने ये देखा उनके भाव ऐसी महाराज दशरथ के आने की सूचना मिलने आरोप भगवान राम लक्ष्मण के, के मुख आरोप जो प्रसन्नता हुई वो भी उनकी और उससे यह लगा की जब इनके मन में इतनी प्रसन्नता हुई तो इससे मैंने महाराज दशरथ के साथ जाने की इनके मन में इच्छा भी होगी

ये सब विश्वामित्र देख रहे हैं लेकिन ये भी देख रहे हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण जैसे वो उनसे जाने की आज्ञा तक नहीं मांग रहे हैं साथ-साथ कितनी बात ने भी देखी तभी और संतोष विषय की ये विश्वामित्र जी बात है विश्वामित्र जी के मन में बड़ा संतोष हुआ संतोष हुआ की देख भगवान राम ने मर्यादा रखी उसका उल्लंघन नहीं किया

विश्वमित्र जी की भी अवमानना नहीं हुई ये देख करके विश्वमित्र जी प्रसन्न हुए ने क्या किया हर्ष बंधु लगाए विश्व प्रसन्न हुए और भगवान राम को लक्ष्मण जी को दोनों प्रेम के कारण दोनों को लेकर के हृदय से लगा लिया हृदय से लगा लिया हो सकता है कि पहली बार बात ही हो जब विश्वमित्र जी ने भगवान राम को लक्ष्मण जी को अपने हृदय ऐसी लगाया है और उसके बाद जो उनको स्फ्रोणा हुई

जो अनभत विस्ता नेत्री को हुई तो, तो संक्षेप में तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या हुआ कि अम्बक जल छाये उनका सारा उनको लेकर के लगाया सारा शरीर रोमांचित होगा भगवान का स्पर्श पागल और इतना आनंद हुआ इतना आनंद हुआ कि आनंद के, के कारण उनके नेत्रों में ने जलाक मान नेत्र जल छाये नेत्रों में ने, जल

अब इसके कारण दोनों हो सकते हैं एक तो ये हो सकता है भगवान की उन्होंने विश्वमित्र जी का अपने गुरु का कितना सम्मान रखा उसको देख करके लोग प्रसन्न हुए हैं दोनों बातें हो सकती है, हो है तो चले जहाँ दसवीं अब

विश्वामित्री जी भगवान राम लक्ष्मण और दोनों को लेकर के जहाँ जन्माशा था जहाँ दशर जी को ठहराया गया था वहाँ पर जाते तीनों लोग उधर जाते हैं और मनो मनो सरोवर कट के आसे अब ये उदाहरण देते कि कि भगवान राम दशर के पास कैसे जा रहे हैं वैसे तो होता ही संसार में जहां कि जहाँ कहीं सरोवर होता पानी का जल संग्रह होता है, तो होता है तुझे तुझे प्यास लगता है जहाँ पानी होता है जाता है

लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सरोवर जो है वो देखा कि प्यासा कोई व्यक्ति है तो उस प्यासे को देख कर को के सरोवर स्वयं प्यासे व्यक्ति के पास पहुंच गया इसके मन ही महाराज दशरथ जो तो वहाँ चले जा रहे थे कि जब वहाँ पहुँचेंगे तब तो भगवान राम के दर्शन होंगे और वो प्यासे थे कि भगवान राम के दर्शन के लिए महाराज दशरथ लेकिन अभी तक वो तो जन्मवासी में फहराए जा रहे थे

अब राजा होने के नाते ऐसे तो हो नहीं सकता था बातियाँ कहते हैं कि थरो थरो थरो अपने ध्यान देखो तो, और मैं तो जाता हूँ जहाँ दुश्मित रहे और जहाँ राम है वहाँ जा रहे हैं ऐसे विचार वो भी नहीं कर सकते थे वो भी जहाँ ठहराए गए वही ठहरे हुए थे बदिश है वहाँ पर अब यहाँ भगवान राम पहुँचते हैं तो ऐसे होता है तो जैसे की सरोवर ही कैसे बच्चे के पास जा रहा हो इस प्रकार ऐसी वहाँ जाते हैं मैंने उनको संतोष देने के लिए जा रहे है प्रसन्नता के लिए महाराज दशर को प्रसन्नता होगी

जब वहाँ पहुंचे तो निकट से कहते हैं कि दिलो के आवत सुतन समेत भूत बने आरोप राजा दशरथ जी ने जब देखा कि विश्व दिश्चा, मित्र आ रहे हैं और के माने भगवान राम जी लक्ष्मण जी भी हैं ये सब साथ ये सब चले आ रहे हैं तो महाराज दशरथ ने विश्व जी का आदर करने के लिए उठे हर शिव दो चले खासी कर तो महाराज दस कर विश्वामित्री जी के साथ आगे बढ़े

और ऐसे चले जैसे देखा तो कि आनंद समुद्र में है। तो डूबरे लगे आनंद आ गया उसमें तो आप कैसे चल जैसे कोई समुद्र में खा लेता प्रेम ऐसी संभाल करके जैसे कैसे उठते है और प्रेम की शीतलता में विभल हुए ऐसी आगे विश्व मंत्री जी की तरफ भगवान राम की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं इस प्रकार ऐसी तो ये सब उनका

इसमे सत्ता वर्णन किस बात का है इसमें बाहरी उठना और मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना की महिमा है आंतरिक दशाओं की भगवान राम के हृदय की क्या दशा है विश्वामित्र जी के हृदय की क्या दशा है महाराज दशरथ के हृदय की क्या दशा है वो किस प्रकार से उनके कैसे मन बुद्धि कैसे काम कर रहे है भावनाएं कैसी कर रहे हैं तो ये भावना में जगत जो है महिमा दोस्ती है नाम तो क्या

घटना के दे नाम तो जितना है बराती आ गए महाराज दसरा आ गए जन्माचंद भर गए और वहाँ से विस्तार में घटना में कितना का विस्तार क्या है घटना महिमा है जितनी भाव का महिमा है इसलिए शाह बराबर व्यक्ति को जो विस्फूर बातें हैं शरीर है शरीर के स्तर का जितना भी जगत है व्यवहार है इसको कम महत्व देता है ज्यादा महत्व देता है शरीर का महत्व कम जगत का कम महत्व

ये तो शब्द अपनी व्यवस्था में नीचे के स्तर के जगत भी नीचे के स्तर का शरीर भी नीचे के स्तर का है इससे भी ऊपर के स्तर का सुख शरीर असर ये मन बुद्धि हृदय ये भावनाएं ज्यादा श्रेष्ठ इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ तो तो आत्मा है परमात्मा है तो हमारे अंदर एक प्रकार का ये है इस प्रकार का होना चाहिए और प्रायोरिटी होनी चाहिए तो नीचे के स्तर है उससे ऊपर का स्तर क्या है उससे ऊपर का स्तर क्या है

इस प्रकार से अपने मन को कर रहना चाहिए कि कौन की बात है। सब करे, परमात्मा सर्वोपरि है जीव उसके नीचे है शरीर और जगत उसे भी नीचे का है इस प्रकार से करके फिर जहाँ जिस समय जिसकी प्रधानता हो वहाँ उसका उस प्रकार करेंगे ऐसी भावना रख करके व्यवस्था करें तो दो दो। बस उतनी रखते बाकी करें

नान्यादुपते सत्यं बदम से नाम भक्ति